नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सरगम इस कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है और आज के शो में हमारे साथ जुड़े हुए है प्रमोध, प्रमोध, हैं कवि प्रमोद राणावत प्रमोद जो नीमस से पधारे हैं बहुत सारी कविताएं गजल मुक्त कई पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और बहुत ही अच्छे कवि हैं आइए उनके साथ बात करते हैं आज के शो में उनका ताे दिल से स्वागत आप सभी की तरफ से सरगम इस कार्यक्रम में ओम शांति रेडियो मधुबन के लिए मैं नीमस से उपस्थित हुआ प्रमोद रामावत प्रमोद अपनी कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं हूँ स्वागत है सबसे पहले मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माँ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय होती है माँ पर चार पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं देखे आप स्वागत है माँ का मतलब माँ होता है माँ का मतलब माँ होता है माँ से ज्यादा क्या होता है और सबसे पहले माँ होती है उसके बाद खुदा होता है सबसे पहले माँ होती है उसके बाद खुदा होता है और इसी विषय पर चार और पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं माँ <Sumer> तो मा मौसम से लड़ती है मां हर गम से लड़ती है माँ मौसम से लड़ती है माँ हर गम से लड़ती है पापा अक्सर थक जाते हैं पर मां दम से लड़ती है पापा अक्सर थक जाते हैं पर मां दम से लड़ती है हमने उसको सारा जीवन युद्ध भूमि में देखा है हमने उसको सारा जीवन युद्ध भूमि में देखा है हम जब पीठ दिखाने लगते तब माँ हमसे लड़ती हम जब पीठ दिखाने लगते तब माँ हमसे लड़ती है बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छा आपने बताया माँ के ऊपर चलिए इसके आगे मैं ये जानना चाहूंगा एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है कि अपने जो आज वर्तमान समय में बेटा और बेटी को जो अलग नजरिया से देखते हैं कई बार बहुत सारे फैमिली में ऐसा होता है कि बेटे को बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है और बेटी को कम दिया जाता है तो ये जो अंतर है ये अंतर पे कुछ अगर आप शब्द कहेंगे तो बड़ा और मजा आ जाएगा आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ इसमें जब परिवार बेटे और बेटी में अंतर करता है तब मैं ये चार पंक्तियाँ कहता हूँ कि बेटा सूरज हो सकता है बारह घंटे बेटा सूरज हो सकता है लेकिन बेटी धरती है कुल की मर्यादा की खातिर हरदम जीती मरती है दिन तो हमको दौड़ा दौड़ा कर निढ़ाल कर देता है राहत तभी मुमकिन है जब घर में सांझ उतरती है वाह बहुत खूब चार पंक्तियां और देखें उजड़ने के लिए किस्मत बहाने यू बनाती है उजड़ने के लिए किस्मत बहाने यू बनाती है बिया बानों से आंधी बेवजह बस्ती में आती है और हमारे घोंसले तो हम बहुत दम से बनाते हैं खुदा जब रूठ जाता है तो टहनी टूट जाती है खुदा जब रूठ जाता है तो टहनी टूट जाती है मैं कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूं स्वागत है करता हूं कि एक पत्थर उम्र भर पीछा करेगा आपका एक पत्थर उम्र भर पीछा करेगा आपका आपके हाथों किसी निर्दोष पर फेंका हुआ बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं जैसे माता पिता के बारे में सुनाया बच्चों के बारे में सुनाया और अभी हम सुनना चाहेंगे मजहब के बारे में प्रमोद जी का क्या विचार है मज़हब को लेकर एक शेर मैंने कहा आप मजहब लिख रहे हैं खंजरों से खून से आप मज़हब लिख रहे हैं खंजरों से खून से तितलियों ने फूल पर होठों से मजहब लिख दिया उजालों की कोशिश के लिए मेरा एक शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि उजालों के लिए खुद द्वार तुमको खोलने होंगे उजालों के लिए खुद द्वार तुमको खोलने होंगे किसी के बंद कमरे में कभी सूरज नहीं आता एक और शेर देखिए भाषा को लेकर हमारे देश में आजादी के बाद से निरंतर एक विवाद बना रहा है मैं चाहता हूं कि कोई एक भाषा ऐसी हो जिसको पूरे देश का एक मत से समर्थन प्राप्त हो जाए और इसके लिए मैं एक शेर कहता हूं कि एक भाषा है जो सारे मुल्क को मंजूर है एक भाषा है जो सारे मुल्क को मंजूर है आप रिश्वत की जुबान में बात करके देखिए रूढ़ियों को लेकर के हम लोग इतने दकेानूस हैं कि हमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि यदि कोई रूढ़ी हमारे परिवार में चल रही है तो उसके पीछे तर्क क्या है हम बराबर उसका अनुसरण करते रहते हैं एक हमारे परिवार की जो परंपराएं हैं वहां से एक शेर उठाता हूं मैं आप तक पहुंचाता हूं कि उम्र भर कैसी निभेगी बस इसी से देख लें उम्र भर कैसी निभेगी बस इसी से देख लें ब्याह करने जा रहा है हाथ में तलवार है क्या बात है मंदिरों और मस्जिदों को लेकर के पूरे देश में फसाद बराबर जारी रहता है ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है एक शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि मंदिरों या मस्जिदों को क्या करोगे तुम अगर मंदिरों या मस्जिदों का क्या करोगे तुम अगर मज़हबी नादानियों में आदमी मर जाएगा मंदिरों या मस्जिदों का क्या करोगे तुम अगर मजहबी नादानियों में आदमी मर जाएगा और जब जब भी हमारे देश में कोई त्यौहार आता है तो पुलिस और प्रशासन मिलकर के शांति समिति की बैठक बुलाते हैं वहाँ से एक शेर में आप तक पहुँचाता हूँ कि अमन कमेटी की बैठक में जाने पर यह पता लगा अमन कमेटी की बैठक में जाने पर यह पता लगा कि जिनसे अमन को खतरा था वो सारे लोग थे बैठक में एक और शेर देखें आप ये मछेरे आपको कातिल नजर आए मगर ये मछेरे आपको कातिल नजर आए मगर जाल कोई और बुनता है घरों में बैठकर बहुत ही खूब दो शेर की बात मैं आपको गजल सुनाऊंगा स्वागत है भगत सिंह और बिस्मिल का, का जमाना लद गया यारों भगत सिंह और बिस्मिल का जमाना लद गया यारों वतन से अब भला इतनी मोहब्बत कौन करता है और आखिरी शेर देख लें कि हमारी प्यास वहशत की हदों तक आ गई वरना हमारी प्यास वहशत की हदों तक आ गई वरना कोई खंजर किसी के खून का प्यासा नहीं होता कोई खंजर किसी के खून का प्यासा नहीं होता क्या बात कही है आपने तो देखा आपने प्रमोद जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से आज के समय पर टीका की है रूढ़ी पर रिश्वत पर और वर्तमान के हालात पर मजहब के ऊपर उनके शब्द जो सभी को छू जाते हैं बहुत ही सटीक बैठते हैं और कुछ गजल के कुछ शेर आपको सुनाना चाहता हूँ मतलब अर्ज करता हूँ की सोने का पिंजरा बनवा तुमने दाना डाला दोस्त सोने का पिंजरा बनवाकर तुमने दाना डाला दोस्त हम तो थे नादान पखेरु अच्छा रिश्ता पाला दोस्त शेर देखें कि हम तो कोरे कागज भर थे अपना था बस दोष यही हम, हम तो कोरे कागज भर थे अपना था बस दोष यही तुमने पर अखबार बनाकर हमको खूब उछाला दोस्त हम तो कोरे कागज भर थे अपना था बस दोष यही तुमने पर अखबार बनाकर हमको खूब उछाला दोस्त और शेर देखिए कि हमने इस साझेदारी में अपना सब कुछ झोंक दिया हमने इस साझेदारी में अपना सब कुछ झोंक दिया तुम तो पक्के व्यापारी थे कैसे पिटा दिवाला दोस्त और शेरस करता हूं कि कल थे एक हमारे आंगन किसने ये इंसाफ किया कल थे एक हमारे आंगन किसने ये इंसाफ किया कि तुमको तो दिल्ली की गलियाँ हमको देश निकाला दोस्त फिर देखिए कि सच्चाई पर चलते चलते उस मंजिल तक जा पहुँचे सच्चाई पर चलते चलते उस मंजिल तक जा पहुँचे सब लोगों ने पत्थर मारे तू भी एक उठा दोस्त सोने का पिंजरा बनवाकर तुमने दाना डाला दोस्त हम तो थे नादान पखेरु अच्छा रिश्ता पाला दोस्त अच्छा रिश्ता पाला दोस्त अगली गज़ल का मतला अर्ज करता हूँ मोहब्बत की तमन्ना क्या है शायर सब समझता है मोहब्बत की तमन्ना क्या है शायर सब समझता है और नदी के दिल में क्या है यह समंदर सब समझता है शेर देखें वो अनपढ़ रह गया है इसलिए पेड़ों पे रहता है वो अनपढ़ रह गया है इसलिए पेड़ों पे रहता है वहीं से तुम भी आए हो ये बंदर सब समझता है वो अनपढ़ रह गया है इसलिए पेड़ों पे रहता है वहीं से तुम भी आए हो ये बंदर सब समझता है और फिर देखें कि अगर तुम टेकते हो सर उसे मालूम रहता है अगर तुम टेकते हो सर उसे मालूम रहता है उठा लेते हो हाथों में तो पत्थर सब समझता है उठा लेते हो हाथों में तो पत्थर सब समझता है और यह शेर देखें कि फतेह कर ली है दुनिया पर यहीं रह जाएगा सब कुछ फतेह कर ली है दुनिया पर यहीं रह जाएगा सब कुछ रहेंगे हाथ खाली ये सिकंदर सब समझता है अगला शेर देखिए कि तुम्हारे चैन को बेचैनियों को तुम नहीं समझे तुम्हारे चैन को बेचैनियों को तुम नहीं समझे मगर जब करवटें लेते हो बिस्तर सब समझता है तुम्हारे चैन को बेचैनियों को तुम नहीं समझे मगर जब करवटें लेते हो बिस्तर सब समझता है और शेर देखिए कि तुम्हारा गिड़गिड़ाना जीत जाना फिर मुकर जाना तुम्हारा गिड़गिड़ाना जीत जाना फिर मुकर जाना इसे तुम कुछ भी समझो आज वोटर सब समझता है और गजल का आखिरी शेर है कि तुम्हारी रहनुमाई में बदी के राज पिन्ह हैं तुम्हारी रहनुमाई में बदी के राज पिन्ह हैं कहां ले जा रहे हो तुम ये लश्कर सब समझता है कहां ले जा रहे हो तुम ये लश्कर सब समझता है, है। प्रमोद जी आपने तो मेरा दिल जीत लिया वर्तमान समय के जो हालात है उसके ऊपर बहुत अच्छे विचार प्रमोद जी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उनकी खूबसूरत रचनाओं को हम सुन रहे हैं तो चलिए इसी के साथ आगे जोड़ते हुए मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि अब भी एक और सुंदर रचना वो हमारे सामने शेयर करे गजल देखें प्रिय अजंता शैल शिल्प की अंगड़ाई सी लगती हो प्रिय अजंता शैल शिल्प की अंगड़ाई सी लगती हो तुम यमुना में ताजमहल की परछाई सी लगती हो फिर देखें कि दिव्य अलौकिक रूप और यह स्वाभिमान का ज्योतिपुंज दिव्य अलौकिक रूप और यह स्वाभिमान का ज्योतिपुंज हिमगिरी के उत्तुंग शिखर की ऊंचाई सी लगती हो मैं तो हूं वैशाख मास की दो पह की दग्ध पवन मैं तो हूँ वैशाख मास की दो पहरी की दग्ध पवन तुम मुझको शीतल मदमाती अमराई सी लगती हो और शेर देखें कि मैं उजड़ी वीरान हवेली का बस एक झरोखा हूं मैं उजड़ी वीरान हवेली का बस एक झरोखा हूं तुम मुझमें से हुई प्रवाहित पुरवाई सी लगती हो शेर देखें पीड़ा क्रंदन और रुदन के महाप्रलय के बीच प्रिय पीड़ा क्रंदन और रुदन के महाप्रलय के बीच प्रिय तुम बिस्मिल्ला खान साहब की शहनाई सी लगती हो और शेर देखिए एका की पन के अरण्य में तिमिर बरसता मेघों से एका की पन के अरण्य में तिमिर बरसता मेघों से तुम प्राची में उषा काल की अरुणाई सी लगती हो और आखिरी शेर मैंने रामचरित मानस से उठाया है एक मिथक देखिए आप कि पैर धुलाकर खड़े राम के असमंजस सा मेरा मन पैर धुलाकर खड़े राम के असमंजस सा मेरा मन कभी कभी मुझको केवट की उतराई सी लगती हो तुम यमुना में ताजमहल की परछाई सी लगती हो तुम यमुना में ताजमहल की परछाई सी लगती हो बहुत ही खूबसूरत मतलब आज करता हूँ पलक पर आंसुओं को भी करीने से सजाता है पलक पर आंसुओं को भी करीने से सजाता है वो शायर है सभी से एक जैसा ही निभाता है वो शायर है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 बहुत गमगीन होता है तभी वो मुस्कुराता है किसी को हाल दिल अपना कभी पढ़ने नहीं देता और बहुत गमगीन होता है तभी वो मुस्कुराता है फिर देखिए कि तुम्हारी जिंदगी में रोशनी फैली रहे हरदम तुम्हारी जिंदगी में रोशनी फैली रहे हरदम फकत इस वास्ते वो शख्स अपना दिल जलाता है तुम्हारी जिंदगी में रोशनी फैली रहे हर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 नशे में था किसी की आंख का आंसू लगा मुझको नशे में था किसी की आंख का आंसू लगा मुझको किसी टूटी हुई पाजेब का घुंगरू लगा मुझको और फिर देखें कि मेरे दामाद ने तो कल मेरी बेटी को मारा था मेरे दामाद ने तो कल मेरी बेटी को मारा था मगर मैं बाप था आकर वही चाकू लगा मुझको मेरे दामाद ने तो कल मेरी बेटी को मारा था मगर मैं बाप था आकर वही चाकू लगा मुझको और शेरजे की चमकता था मगर उस रोशनी में एक उदासी थी चमकता था मगर उस रोशनी में एक उदासी थी किसी से रूट कर आया हुआ जुगनू लगा मुझको चमकता था मगर उस रोशनी में एक उदासी थी किसी से रूट कर आया हुआ जुगनू लगा मुझको और ये शेर देखें कि अदा ऐसी कि तितली गुल पे बैठे और उड़ जाए अदा ऐसी कि तितली गुल पे बैठे और उड़ जाए हमेशा ही मेरा महबूब एक जादू लगा मुझको और शेर देखिए वो जब भी दूर से आया पसीने में नहाया था वो जब भी दूर से आया पसीने में नहाया था मगर जब पास से गुज़रा फकत खुशबू लगा मुझको वो जब भी दूर से आया पसीने में नहाया था मगर जब पास से गुज़रा फकत खुशबू लगा मुझको और ये शेर देखें बुढ़ापा है मैं चलते वक्त अक्सर लड़खड़ाता हूँ बुढ़ापा है मैं चलते वक़्त अक्सर लड़खड़ाता हूँ मुझे थामा मेरे बेटे का ही बाजू लगा मुझको किसी टूटी हुई पाजेप का लगा मुझको किसी टूटी घुंगे अच्छा और मुझे लगता है कि श्रोता गए होंगे प्रमोद जी एक और गजल गीत आपका हो जाए शेर भी हो सकता है शायरी भी सुना सकते हैं आप जो भी आपके दिल में हो आज हम जिस परिसर में बैठ कर आपसे मुखातिब हैं एक बहुत आध्यात्मिक स्तर की गज़ल मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इसका हर एक शेर एक बहुत लंबे अनुभव और बहुत लंबी आध्यात्मिक यात्रा के बाद आप तक पहुंचता है मतलब देखिएगा इस समंदर से सिमटकर कर आचमन हो जाइए इस समंदर से सिमटकर कर आचमन हो जाइए क्या बिगाड़ेगा जगत खुद में मगन हो जाइए इस समंदर से सिमटकर आचमन हो जाइए क्या बिगाड़ेगा जगत खुद में मगन हो जाइए और शेर देखें कि ये जगत तो बांधता है मोह के जंजाल में ये जगत तो बांधता है मोह के जंजाल में आप ऊपर जाइए केवल गगन हो जाइए आप ऊपर जाइए केवल गगन हो जाइए और शेर देखें कि जो गुलों की और खारों की सियासत छोड़कर जो गुलों की और खारों की सियासत छोड़कर बस महक अपनी लुटाए वो चमन हो जाइए बस महक अपनी लुटाए वो चमन हो जाइए और शेर देखें ये हवन ये पाठ पूजन सब कथाएं छोड़कर ये हवन ये पाठ पूजन सब कथाएं छोड़कर राम तुमको गुनगुनाएं वो भजन हो जाइए राम तुमको गुनगुनाए वो भजन हो जाइए और शेर देखें कि दौड़ करके आज तक कोई वहां पहुंचा नहीं दौड़ करके आज तक कोई वहां पहुंचा नहीं वो स्वयं आकर मिले ऐसी लगन हो जाइए वो स्वयं आकर मिले ऐसी लगन हो जाइए और शेर देखें कि क्या खुदा क्या राम जीसस वो सभी की रोशनी क्या खुदा क्या राम जीसस वो सभी की रोशनी जो कबीरा में रहा वो बांकपन हो जाइए जो कबीरा में रहा वो बांकपन हो जाइए और इस गजल का आखिरी शेर बहुत सम्मान के साथ आप तक पहुँचाता हूँ कि मन जहां तक साथ है जारी रहेगा ये सफर मन जहां तक साथ है जारी रहेगा ये सफर छोड़िए भटकाव सारे बस अमन हो जाइए छोड़िए भटकाव सारे बस अमन हो जाइए और इस समंदर से सिमटकर आचमन हो जाइए क्या बिगाड़ेगा जगत खुद में मगन हो जाइए क्या बिगाड़ेगा जगत खुद में मगन हो जाइए प्रमोद जी क्या बात कही है? आपने कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता किस तरह आ सकती हैं ये आपकी कविता के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से खुद को मगन रखना है खुद को अच्छे रास्ते पे बनाए रखने के लिए आपके ये शब्द बहुत ही काम आएंगे और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण इन चीजों को सदा याद रखेंगे और अपने आप को सही ट्रैक पे बनाए रखेंगे तो कुछ चंद बातें और हमारे साथ होगी आज के शो में और, और मैं चाहूंगा प्रमोद जी आप हमारे साथ दो तीन एपिसोड में साथ रहेंगे क्योंकि आपकी हर रचना बहुत ही काबिल तारीफ होती है और सुनने के बाद हमारे मानस पटल पर उसका छाप बहुत ही गहरा असर कर जाता है एक और गजल देखें रोटी की खातिर जीते हैं रोटी पर मर जाते लोग रोटी की खातिर जीते हैं रोटी पर मर जाते लोग दिल के अंदर झांक सकें वो नजर कहां से लाते लोग शेर देखिए अपने हाथों जीभ काटकर उनके कदमों पर रख दी आपके लोकतंत्र की बात करता हूं कि अपने हाथों जीभ काटकर उनके कदमों पर रख दी अब तो आका के हुजूर में केवल हाथ उठाते लोग अब तो आका के हुजूर में केवल हाथ उठाते लोग और शेर देखें कि दंगों और जुलूसों में तो भीड़ बनाकर चलते हैं दंगों और जुलूसों में तो भीड़ बनाकर चलते हैं कहीं मोहब्बत हो जाए तो छुप कर आते जाते लोग कहीं मोहब्बत हो जाए तो छुप कर आते जाते लोग और बतौर खास ये शेयर आज करना चाहता हूँ कि दिल के अंदर की काली का अक्स झलकता माथे पर दिल के अंदर की कालिख का अक्स झलकता माथे पर उसे छुपाने की कोशिश में चंदन बहुत लगाते लोग दिल के अंदर की कालिख का अक्स झलकता माथे पर उसे छुपाने की कोशिश में चंदन बहुत लगाते लोग और शेर देखिए कि इससे झगड़ा उससे नफरत रोज कचहरी थाने पंच इससे झगड़ा उससे नफरत रोज कचहरी थाने पंच मिट्टी के पुतले होकर भी कितना बोझ उठाते लोग मिट्टी के पुतले होकर भी कितना बोझ उठाते लोग और शेर देखें कि आज़ादी के लिए कट गए जितने सर उठ सकते थे आज़ादी के लिए कट गए जितने सर उठ सकते थे आज़ादी के बाद बचे हैं केवल शीश झुकाते लोग और ग़ज़ल का आखिरी शेर एक परंपरा से निकाल कर मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि जिससे सारी उम्र न बोले जिससे सारी उम्र न बोले उसके भी मर जाने पर जिससे सारी उम्र न बोले उसके भी मर जाने पर दो मिनटों का मौन साध कर रिश्ते खूब निभाते लोग रोटी की खातिर जीते हैं रोटी पर मर जाते लोग दिल के अंदर झांक सकें वो नज़र कहाँ से लाते लोग दिल के अंदर झांक सकें वो नज़र कहाँ से लाते लोग तो सुना आपने प्रमोद जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई वर्तमान समय की जो गिरावट है उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत ही सटीक शब्दों का प्रयोग किया और उसके बाद हमें ऊपर उठने के लिए बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने ये रचना हमारे सामने रखी काबिले तारीफ़ है प्रमोद जी आपकी ये रचना बहुत बहुत धन्यवाद और आज के जो हालात हैं देश में हम लोग जिन त्रासदियों से गुजर रहे हैं उनके खिलाफ एक छोटी सी इशारे वाली गजल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ मतलब अर्ज करता हूँ कि आशियाँ हमने बनाया आंधियों से पूछ कर, आशियाँ हमने बनाया आंधियों से पूछकर कर ए हवा अब तू गुजरना खिड़कियों से पूछकर कर हमने बनाया आंधियों से पूछकर कर ए हवा अब तू गुजरना खिड़कियों से पूछकर कर और शेर देखिए एक इशारा मैं आपकी तरफ करता हूँ कि बागबाँ हैं आप गुलशन के वहाँ तक ठीक है बागबाँ हैं आप गुलशन के वहाँ तक ठीक है फूल को छूना यहां की तितलियों से पूछकर, फूल को छूना यहां की तितलियों से पूछकर, और शेर देखें कि मैं कोई सूरज नहीं पर हूं अंधेरों के खिलाफ मैं कोई सूरज नहीं पर हूं अंधेरों के खिलाफ जंग अपनी लड़ रहा हूं बिजलियों से पूछकर, और शेर देखिए आप मजहब और दंगों की सियासत कीजिए आप मजहब और दंगों की सियासत कीजिए शर्त इतनी है फकत इन बस्तियों से पूछकर आप मजहब और दंगों की सियासत कीजिए शर्त इतनी है फकत इन बस्तियों से पूछकर और अगला शेर देखें कि हक समझते हैं नदी पर आप अपना ठीक है हक समझते हैं नदी पर आप अपना ठीक है पर जहर घोलें अगर तो मछलियों से पूछकर हक समझते हैं नदी पर आप अपना ठीक है पर जहर घोलें अगर तो मछलियों से पूछकर और सरहदों के नाम धरती बंट गई सारी मगर सरहदों के नाम धरती बंट गई सारी मगर आसमा की बात करना पंछियों से पूछकर शेर देखिए घोंसलों को कांख में ले रात भर जागा दरख्त हिफाजत का अंदाज देखिए आप कि घोंसलों को कांख में ले रात भर जागा दरख्त हाथ चूजों को लगाना टहनीयों से पूछकर और गजल का आखिरी शेर आपके हमारी ज़िंदगियों से ताल्लुक रखता है कि बाप हैं तो बेचिए मत जिंदगी अनमोल है बाप हैं तो बेचिए मत जिंदगी अनमोल है वो फैसला कुछ भी करें तो लड़कियों से पूछकर फैसला कुछ भी करें तो लड़कियों से पूछकर आशिया हमने बनाया आंधियों से पूछकर कर ए हवा अब तू गुजरना खिड़कियों से पूछकर अगली गजल का मतलब करता हूं आंसू से मुस्कान बनाती है लड़की आंसू से मुस्कान बनाती है लड़की जीवन को वरदान बनाती है लड़की और अपनी दुनिया की वह अनुपम सर्जक है खुद का एक जहान बनाती है लड़की अपनी दुनिया की वह अनुपम सर्जक है खुद का एक जहान बनाती है लड़की और ये शेर देखें कि संबंधों में आँच जगाए रखती है संबंधों में आँच जगाए रखती है खुद को आतिशदान बनाती है लड़की संबंधों में आँच जगाए रखती है खुद को आतिशदान बनाती है लड़की और उस दिन तो वह भूखी ही रह जाती है उस दिन तो वह भूखी ही रह जाती है जिस दिन भी पकवान बनाती है लड़की उस दिन तो वह भूखी ही रह जाती है जिस दिन भी पकवान बनाती है लड़की और सूने पन का यह सागर तर जाने को सूने का यह सागर तर जाने को रिश्तों के जलियान बनाती है लड़की और शेर देखिए उसे पता है सेज सजी है कांटों की उसे पता है सेज सजी है कांटों की तकी पर गुलदान बनाती है लड़की उसे पता है सेज सजी है कांटों की तकी पर गुलदान बनाती है लड़की और जिस पर चढ़कर सत्य दिखाई पड़ता वह सीढ़ी और मचान बनाती है लड़की आंसू से मुस्कान बनाती है लड़की जीवन को वरदान बनाती है लड़की बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि किस तरह से हमको लड़की के प्रति हमारा स्नेह और प्यार होना चाहिए परिवार में और सम्मान देना चाहिए और उनके प्रति आदर सत्कार सदा बनाए रखेंगे तो इस तरह के जो हालात बदल गए हैं वो फिर से नहीं होंगे बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ आपने ये रचना हमारे सामने रखा बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता गणों को भी काफी अच्छा लगा होगा तो आप सभी की तरफ से मैं फिर से एक बार प्रमोद जी का ताहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ और इसी के साथ कहूंगा की फिर समय मिलेगा तो जरूर हम प्रमोद जी को सुनते रहेंगे तो इसी के साथ मुझे और प्रमोद राणावत प्रमोद जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो